आर्याुने प्रथम प्रकाश बत्ती मंत्र मूल स्तुति ओम नयस्य देवा न मता आपच न शवसो अपु सिकक्षक्मो दिव्च मोभवत्ंद्र ऊती ऋग्वेद एक साथ दस पंद्र व्याख्यान हे अनंत बल जिस परमात्मा का और उसके बलादि सामर्थ्य का देवा हा, इंद्रिय देवता दवा इंद्रियता सूर्यादि बुद्धियादि न मता साधारण मनुष्य आपश्च आप अर्थात प्राण वायु समुद्र इत्यादि सब अंत पार कभी नहीं पा सकते किंतु प्रेरिक्वा प्रकृष्टता से इनमें व्यापक होके अतिरिक्त इनसे विलक्षण भिन्न ही परिपूर्ण हो रहा है सो अत्यंत बलवान बलवान्द्र परमात्मा त्वक्षसा शत्रुओं के बल का छेदक बल से क्षमा पृथ्वी को दिवश्च स्वर्ग को धारण करता है सो इंद्र परमात्मा ऊती हमारी रक्षा के लिए भवतु तत्पर होवे पदार्थ न कभी नहीं यस्य जिस परमात्मा के शवस बलादि सामर्थ्य का देवा इंद्रिया देवता अविद्वान् सूर्यादि बुद्धियादि न कभी नहीं साधारण मनुष्य प्राण वायु समुद्र इत्यादि च और न कभी नहीं अंत अन्त अंत अर्थात पार आप पा सकते सह सो प्रविक्वा प्रकृष्टता से इनमें व्यापक होके अतिरिक्त अर्थात इनसे विलक्षण भिन्न ही परिपूर्ण हो रहा है त्वक्षसा क्षसा के बल के छेदक केेदक बलसे क्षमा पृथिवी दिव स्वर्ग का चमरुवान्त्यबलवान्द्रपरमा अत्यंत बलवान इंद्र परमात्मा परमात्मा हमारी भवतु इंद्र पूति रक्षा के लिए अन्वय येन्द्र से जगदीशर सेवसो देवता देवा न मतापना Yes, दिवस प्ररिक्वा दिवचान्या्या लोका न मंद्रो भवतु